सरताज के इस दोस्त का नाम जुनैद था यह भी सरताज की तरह अपना बाल कटवा कर घूम रहा था यह सरताज का बहुत पक्का मित्र था सरताज इसे बचपन से जानता था विक्रांत जब उससे मिला तो पहले तो उसका चेहरा देखकर ही भयभीत हो उठा लेकिन सरताज की ही तरह से ये भी विक्रांत को अपना गुरु मान चुका था विक्रांत सर मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सच है एक भी झूठ नहीं है मैं और सरताज बचपन से दोस्त है मैं कभी उससे झूठ नहीं बोलता जिम की प्राइस आदि सब कुछ ओनर द्वारा बता दिया गया है मैंने सब कुछ सरताज को भी बता दिया है विक्रांत से मिलते ही जुनेद ने जिम के बारे में उसे डिटेल देना शुरू कर दिया यहाँ पर लगी मशीन फर्नीचर आदि सब आपका है आपको कुछ नहीं खरीदना है सब कुछ इतने ही पैसे में मिल रहा है और तो और इस जिम का किराया भी उस साल का पेड है और अगले चार साल का कॉन्ट्रेक्ट भी अभी बाकी है मतलब चार साल तक आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है सर इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी एक बार इसे खरीद लेंगे तो फिर अगले कई सालों तक बैठकर खाएंगे कोई टेंशन नहीं जुनेद ने विक्रांत को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा हां हां, सर सही बात अब तक सरताज और उसके सभी दोस्त भी यहां भागते पहुंच चुके थे। उनके लिए जिम खरीदना बहुत बड़ी बात थी जहाँ आज तक ये लोग किसी जिम में नौकरी करने के लिए तरसते थे वही अब वो खुद एक जिम के मालिक बनने जा रहे थे सरताज और उसका गैंग इस वक्त बेहद खुश था उसे उम्मीद नहीं थी विक्रांत उनके लिए इतना कुछ कर सकता है इस वक्त विक्रांत उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं था वैसे विक्रांत को अभी तक इस डील पर संदेह था वो अपने पिछले जन्म में इस तरह के बहुत सारे काम कर चुका था वो जानता था कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी अगर कोई इतने सस्ते में बेच रहा है तो फिर जरूर कुछ न कुछ बात छिपी होगी और विक्रांत ने अपने इसी शक को दूर करने के लिए अपने स्तर ऐसी जिम के बारे में पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी उसने यहा यहा आते वक्त रास्ते में ही जतिन और राघव को इस बिल्डिंग और जिम का एड्रेस दे दिया था उन्हें जिम को सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था ये जिम वाकई में बहुत खूबसूरत था जिम के भीतर घुसते ही वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था उस जिम का नाम डेप्थ ऑफ ब्रेथ लिखा हुआ था विक्रांत ने ध्यान से नाम पड़ा और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके इसके मतलब को समझने की कोशिश की वहाँ काफी सारे इक्विपमेंट लगे हुए थे साथ में कुछ लेडीज एक्सरसाइज भी कर रही थी हर लेडीज के साथ एक एक ट्रेनर भी मौजूद थे दरअसल जिम शहर के काफी पौश इलाके की सबसे महंगी बिल्डिंग में था और यहाँ पर काफी हाई फाई लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते थे बहुतों को तो एक्सरसाइज से कुछ लेना देना भी नहीं था वो बस शो ऑफ करने के लिए यहाँ पर आते थे विक्रांत अपने ब्लांड दोस्तों के साथ इधर उधर टहलते हुए जिम का निरीक्षण कर रहा था यहाँ पर एक योगा रूम भी था और लेडीज के लिए एक स्पेशल डांस रूम भी बना हुआ था अभी विक्रांत यहाँ वहाँ घूमी रहा था घूम ही रहा था एक 26-27 साल का लड़का व्हाइट सूट में विक्रांत की तरफ आता दिखा उसे आता देखते ही सरताज के दोस्त जुनेद ने उछलकर उसे सलाम किया और फिर विक्रांत से उसका परिचय कराने लगा जुनेद ने बताया कि उसका नाम अनंत कोठारी है और वो इस जिम का मालिक है एक बार के लिए तो उसे देख विक्रांत को यकीन नहीं हुआ की इतना कम उम्र का लड़का इतनी बड़ी जिम का मालिक भी हो सकता है पहले तो उसे लगा था कि ये शायद जिम का मैनेजर होगा जिम का मालिक कोई पचास साठ साल का अधेड़ बिजनेसमैन होगा लेकिन विक्रांत की गलतफहमी अब दूर हो चुकी थी उसने मिस्टर अनंत कोठारी से हाथ मिलाया और फिर अपना परिचय दिया मिस्टर अनंत ने विक्रांत का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और फिर जिम को खुद ही दिखाने लगा वो जिम में लगे एक एक इक्विपमेंट की खासियत और डिटेल इन्फॉर्मेशन देने लगे जिम कितने एरिया में बना हुआ है क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है कितने लोगो ने मेम्बरशिप ली हुई है कितना एरिया है कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है किराया कितना देना होता है इस तरह के सभी सवालों का जवाब मिस्टर अनंत ने विक्रांत के पूछने से पहले ही दे डाला विक्रांत ने भी उनकी सारी बात खूब ध्यान से सुनी जिम की पूरी डिटेल जानने के बाद विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा वाकई में इतनी बड़ी जिम तो विक्रांत ने भी कभी नहीं देखी थी अगर इस जिम का प्राइस एक करोड़ रूपए भी होता तब भी इसे कोई भी बेझिजक खरीद लेता इतनी एक्सपेंसिव चीज भला कोई सिर्फ पाँच लाख में कैसे बेच सकता है विक्रांत को ये बात बहुत ज्यादा खटक रही थी मिस्टर अनंत की सारी बातें सुनने के बाद आखिर में विक्रांत ने उनसे पूछ ही लिया अच्छा मिस्टर अनंत सब कुछ तो ठीक है पर एक बात समझ नहीं आ रही विक्रांत का सवाल सुनते ही मिस्टर अनंत मुस्कुरा पड़े मानो वो विक्रांत के बिना कहे उसकी बात समझ चुके थे फिर भी उन्होंने विक्रांत को बोलने का मौका दिया हाँ बताइए क्या नहीं समझ आ रहा आखिर आप इस महंगी जिम को इतने सस्ते में क्यूँ बेच रहे हैं और इतनी जल्दबाजी में क्यूँ कारण क्या है विक्रांत ने बेझिजक होकर अपना सवाल कर दिया ओ मिस्टर आनंद थोड़े असहज हुए वो कुछ सेकंड के लिए शांत रहे और फिर बोल पड़े दरअसल इस वक्त मेरे पिता ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए हैं। वहाँ वो भारी मुसीबत में हैं। और अगर उनको जल्द से जल्द पैसे नहीं भेजे गए तो उनकी मौत भी हो सकती है मुझे भी इमरजेंसी है वरना मैं अच्छी खासी जिम क्यों बेचता अनंत ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा